श्रीमद्भगवद्दीता शकर अध्याय 11. तत्र त्रद कारण उसमें यह कारण है कि नभस्पृदीकर्ण व्यां दीप्त विशालेत्र दृष्टि प्रथिता धृतिम नव विन्दा सम च विष्णो नभ स्पृशम द्युस् द्युस्पर्श दी प्रज्वल्त अनेकवर्णम अनेके वर्ण भयंकर ना संस्थान यस्म्वि तवाम अनेकववर्ण व्यान व्याृता आनना मुखा त्वयि तं वाम व्यान दीप्त विशालेत्र दीप्ता प्रज्वलिता विशालानि यस्मिन विशाला विस्तीर्णी नेयि तम तां दीप्त विशालेत्र दृष्ट्वाि ्युथिता प्रभ्यथि प्रभी अतरात्मा मनोज मम सह अहम प्रभ्युथिता नंदा न विन्दामि न लभे सम चपशम मनि हे विष्णु आपको आकाश का स्पर्श किए हुए यानी स्वर्ग तक व्याप्त प्रदीप्त प्रकाशमान और अनेक वर्णों वाले अर्थात अनेक भयंकर आकृतियों से युक्त देखकर तथा फैलाए हुए मुखों वाले जिस शरीर में फैलाए हुए बहुत से मुख हैं ऐसे और लिप्त विशाल नेत्रों वाले जिसके बड़े बड़े नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं ऐसे देख कर, हे विष्णु प्रव्यथित अंतरात्मा अत्यंत भयभीत अंतकरण वाला मैं अर्थात जिसका मन भय से व्याकुल हो रहा है ऐसा मैं धैर्य और उपशम को अर्थात मन की तृप्ति रूप शांति को नहीं पा रहा हूँ कस्मात् दृष्टा करालाचते मुखानि दृष्टव काला न लसन दिशो न जाने लभे च प्रसिदेव जगन्नीवाच दरा दष्टा कराला विकृताव मुखा दृष्टि उपलभ्य कालानलस प्रलयका लोका दाहक अग्नि कालानल तस्स कालानल कालानलृशा इति दिश्वात दिशा पूर्वापरविवेक न जाने दिंगूढ़ो जाता अतः न लभे च न उपलभे चर्म सुखम् अतः प्रसिद्ध प्रसन्नो भवा हे देवेश जगन्नीवास दाणों से युक्त भयंकर विकराल आकृति वाले और के समान अर्थात प्रलय काल में लोगों को भस्मीभूत करने वाली जो कालाग्नि है उसके समान आपके मुखों को देखकर मैं इन दिशाओं को पूर्व और पश्चिम के विवेकपूर्वक नहीं जानता हूं अर्थात मुझे दिग्भ्रम हो गया है इसी से आपके स्वरूप का दर्शन करते हुए भी मुझे विश्राम सुख नहीं मिल रहा है सो हे देवेश हे जगन्निवास आप प्रसन्न होइए ये।, ये भ्यो मम आशंका आशी साच आसी सात जिन सुरवीरो से मुझे पहले पराजय की आशंका थी वह भी अब चली गई क्योंकि अमी चम धृतराष्ट्रस् पुत्रे सह वाव निपाल सैस्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथ सहास्मदीयरपोध मुख्य अमीच तां धित्र पुत्र दुर्योधन प्रभृत व्यौहि संबंध सर्वे सह सवनिपाली पाल अवनिपलाघै कि द्रोण सूतपुत्र कर्ण तथा असौ सह अस्मदीय अपि धिष्ट दुमना प्रभृति भी ही योध मुख्य योधानाम मुख्य प्रधान सा ये दुर्योधन आधि धित्राष्ट्र के समस्त पुत्र अवनीपालों के दलों सहित अवनी यानी पृथ्वी का जो पालन करे उसका नाम अवनीपाल है उनके दलों सहित इकट्ठे होकर बड़े वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं यही नहीं किंतु भीष्म द्रोण और यह यूतपुत्रकर्ण एवं हमारी ओर के भी धृष्टुमना प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब तथा सब। किं चथा तो वक्त परमा विशंति दष्टाकला भयानका कैचि विलग्नादर्शनाश्यूर्णितैह वक् मुखा ते तब तरमा संतो सतो किम कि विशिष्टा दृष्टा करालानी भयानका भयंकराली शीघ्रता से बड़ी जल्दी के साथ आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं किस प्रकार के मुखों में दाढ़ों वाले विकराल भयंकर मुखों में किं केचित मुखा प्रविष्ट मध्ये विलग्ना दशनातरेश दता मासम इव भक्षिम थ दृश्यते उपलभ्य चूर्णित चूर्णीकृत उत्मांग शा उन्मुखों में प्रविष्ट हुए पुरुषों में से भी कितने ही विचूर्णित मस्तकों सहित दाँतों के बीच में भक्षण किए हुए मांस की भांति चिपके हुए दिख रहे हैं कथम आह। वे किस प्रकार मुखों में प्रवेश करते हैं सो कहते हैं यथा नदीनाम बहुमेगा समुद्र मेंवाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विस यथा नदीनाम नाम स्रवती बहव अनें वेगा अंबुेगा एव अभिमुखा प्रतिमुखा द्रवं प्रवशाती तथा तद्वत तव तो नरलोक वीरा मनुष्यलोक विशंती वक्त अभी विज्वलती प्रकाशमानानि जैसे चलती हुई नदियों के बहुत से जलप्रवाह बड़े वेग से समुद्र के सम्मुख हुए ही दौड़ते हैं समुद्र में ही प्रवेश करते हैं वैसे ही यह मनुष्य मनुष्यलोक के सूरवीर भीषमादि आपके प्रज्वलित प्रकाशमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं ते किमर्थम प्रविसंति कथम छ इतिहास वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं सो कहते हैं यथा प्रदीप्त ज्वलन पतंगा विशतिनाशा समृद्धवेगा तथा नाशा विशति लोका तवा वक्त समृद्धवेगा यहां प्रदीप ज्वलनमें पतंगा पक्षिण विशतिनाशा विनाशा समृद्धवेगा समृद्ध उद्भूत वेगो गति ही एशाम ते समृद्ध वेगा तथा नाशाय नाशा विसंतिलोका प्राणि तव अभी वक्त समृद्ध वेगा जैसे पतंग पक्षीगण अपने नाश के लिए दौड़ दौड़कर अत्यंत वेग से प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करते हैं वैसे ही ये सब प्राणी भी नष्ट होने के लिए दौड़ दौड़कर अत्यंत वेग के साथ आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं जिनका वेग गति बढ़ी हुई हो वे समृद्ध वेग कहलाते हैं तम पुनः और आप लेसे ग्रन समान लोकान् सम्रा वर्जलदी भी तेजो भीरा पूजग समग्रम भाषस्तवंत विष्णो लेे लिहे आस्वादयस ग्रसम अंत प्रवेशय समत लोकान समस्ता वदनै वक्लद्भि दीप्यमन तेजो आपूप्य सह अग्रेण इति भासो दिप्तयः तव उग्राह क्रूरा प्रतिपन्ती प्रतापम करवंती हे विष्णु द्या, उन समस्त लोकों को दे मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं अर्थात उनका आस्वादन कर रहे हैं तथा हे विष्णु व्यापनशील परमात्मन आपकी उग्र कठोर प्रभाएं समस्त जगत को अर्थात समस्त जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तप रहे हैं तेज फैला रहे हैं यत एवं उग्र स्वभाव अतः क्योंकि आप ऐसे उग्र स्वभाव वाले हैं इसलिए आख्याहि भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देंवर प्रतीद विज्ञातक्षातमाद्यम न ही प्रजा ना तव प्रवृत्ति आख्या कथय मे मह्यं को भवान उग्र भव्ररूप क्रूराकार नमः अस्त ते तोभ्यं हे देवर देवा प्रधान प्रसिद प्रसाद कुर विज्ञा विशेषेण ज्ञाछा आद्य आदौ भव नहि नि प्रजानामि तव तदीयां प्रवृत्ति चेषा मुझे बतलाइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं हे देवर अर्थात देवों में प्रधान आपको नमस्कार हो आप कृपा करें सृष्टि के आदि से होने वाले आप परमेश्वर को मैं भली प्रकार जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा को नहीं समझ रहा हूँ